देवी भागवत नवम स्कंध गोलोक की श्री कृष्ण लीला का वर्णन विप्र सात दिन है सोलह तिथियाँ कही गई हैं, बारह महीने और छह ऋतु होती हैं शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन दो आयन होते हैं चार पहर का दिन होता है और चार पहर की रात होती है तीस दिनों का एक महीना होता है सम्वत्सर तथा ईरावत्सर आदि व्यय से पांच प्रकार के वर्ष समझने चाहिए यही काल की संख्या का नियम है जैसे दिन आते जाते रहते हैं ऐसे ही चारों युगों का भी आना जाना लगा रहता है मनुष्यों का काल की संख्या के विशेषज्ञ पुरुषों का सिद्धांत है कि मनुष्यों के तीन सौ साठ युग व्यतीत होने पर देवताओं का एक युग बीतता है इस प्रकार के इकहत्तर दिव्य युगों को एक मनवंतर कहते हैं एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत रहते हैं, मनवंतर जाने पर ब्रह्मा ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। है। इस मान से वर्ष होने पर की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृत लय समझना चाहिए उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है प्रकृति पुरुष एक हो जाते हैं मुने इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है मुनिवर इतने सुदीर्घ काल को भगवती जगदम्बा का एक निमेश कहते हैं इस प्रकार देवी के एक निमेश में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं फिर भगवती के निमेश मात्र में ही सृष्टि के क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं यो सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं कितने कल्प गए और आए इनकी संख्या कौन जान सकता है नारद सृष्टियों प्रलयों ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है संपूर्ण ब्रह्मांडों के जो एकमात्र ईश्वर हैं उन्हें परमात्मा कहा जाता है उनका विग्रह सचित और आनंदमय है ब्रह्मा प्रभृति देवता महाविराट और स्वल्प विराट सभी उन महाप्रभु परमात्मा के अंश हैं उन परमात्मा को ही पराशक्ति कहा जाता है वही अर्धनारीश्वर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं, ये स्वयं दो रूपों में विभक्त हो जाते हैं एक द्विभुज और दूसरे चतुर्भुज चतुर्भुज श्रीहरि बैकुंठ में विराजने लगते हैं और स्वयं द्विभु श्री कृष्ण का गोलोक में निवास होता है ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबको प्राकृतिक कहना चाहिए वे सभी नश्वर हैं क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं का क्षय अवश्यंभावी है इस प्रकार सृष्टि के कारण भूत पर परमात्मा नित्य सत्य सनातन स्वतंत्र निर्गुण और प्रकृति से परे हैं उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आकार भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं उन्हें की कृपा से ज्ञानी बने हुए कमलयोनि ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मांड की रचना होती है शिव को मृत्युंजय और सर्वसत्वित कहा जाता है ये सर्वेश एवं महान तपस्वी हैं पर ब्रह्म को जानकर कर उनके तपस्या के प्रभाव से ये संहार कार्य में सफल होते हैं